पार्थिव परमाणु में होने वाले रूपों के परिवर्तन का जो विचार जो चल रहा है रूपस्पर्श का उसे वर्णन किया कि भाई पार्थिव परमाणु में ही रूपों का परिवर्तन होगा अतः हम पीलू पाकवाद के समर्थक हैं पीटर पाकवाद का नहीं स्थापित करने के बाद अब गए पार्थिव परमाणुओं में रूपांतरण की उत्पत्ति होती है कैसे निश्चित किया रूप हो, उत्पन्न होते हैं वो तो ठीक है लेकिन एक रूप जो उत्पन्न हुआ वह हट करके रूपांतरित परमाणु में ही उत्पन्न होगा इसमें क्या प्रमाण है पहली बार जो परमाणु पहला जो गुण पैदा हुआ था वो जो रूप रहा होगा वही सदा बना रहे लेकिन आप तो नहीं वह पाकज भी सिद्ध किया है ना आपने पाक से जन्य होने के कारण से वो रूपांतरित होता है तो रूपांतरित यदि होता है तो उसको परमाणु से सिद्ध करना पड़ेगा नहीं प्रतिज्ञा मातृ वस्तु सिद्धि ही दक्षण प्रमाणा वस्तु सिद्धि अतव अनुमान बना रहे उसके लिए भी देखिए आप विवादास्पद नाश नाश्य गुणाश्र गुणवत्वाय कारण आत्मत्वादास्पद जो पार्थिव परमाणु है जिसमें रूपांतरण की उत्पत्ति होती है उस परमाणु को पक्ष बनाना है पार्थिव परमाणु वादास्त्र पक्ष है वह तो कैसा है आश्रय नाश नाश्यमान कार्य से भिन्न कार्यभूत गुणों का आश्रय क्योंकि परमाणुओं में दुणुप पैदा हुआ दो परमाणु मिले एक दुणुक बन गया और तीन दुणुक मिल गए एक त्रेणु बन गया तो परमाणुओं में विद्यमान वस्तु है दुणुप उसके नाश से नाश किसका होएगा यानी जैसे आपने कपड़ा जला दिया तो सारे धागे जल जाएंगे या धागे नष्ट हो गए तो कपड़ा नष्ट हो ही जाएगा निश्चित है कारण का नाश होने से स्वगत कार्य का नाश तो होता ही है अतएव परमाणु जो दृणुक है या पहला आश्रय क्या दुणुक उसके नाश के द्वारा नाश्यमान कार्य हो गया कौन त्रसणु उससे भिन्न कार्य क्या हो परमाणु में रूपांतरुत्पत्ति आश्रय नाश नाश्यमान कार्य से व्यतिरिक्त गुणों का आश्रय उससे भिन्न गुणों का वो आश्रय उससे भिन्न कौन हो गया वही रूपांतर रूप रसगन स्पर्श ये ऐसे हैं जिनका आश्रय का नाश का संभावना ही नहीं है तो परमाणु का नाश होता है क्या है इसे आश्रय नाश नाश्य, नाश्य रूप रसगन स्पर्श में नहीं आएगा क्योंकि इनका जो आश्रय है परमाणु उनका नाश होता है जो ध्रणुक रूपा जो आश्रय उस आश्रय के नाश के द्वारा नाश्य उस आश्रय में आश्रित जितने भी कार्य है क्योंकि ध्रणुक उत्पन्न होने के बाद में ही उसे परिमाण विशेष पैदा होता है परिमाण क्या है महद आरंभ परिमाण तो परमाणु में पारिमंडलिक परिमाण है और त्रिषेणु में महद परिमाण आ गया है इन दोनों का बीच का कड़ी है द्रणुक उस द्रुणुक में न पारिमांडल्य परिमाण है न महत परिमाण है दुप्त संख्या के वजह से उसके महद आरंभ तत्व नाम के विशेष परिमाण मान दिया गया आरंभ तत्व नाम का विशेष परिमाण मान लिया न ना वो महत है न पार्डल है क्यों कारण क्या है पारिमांडल्य परमाणु का इसलिए परिमाण माना गया अत्यंत सूक्ष्म श्रेण में तृत्व कारण से बहुत हो गया बहुत आदि वह महत्व आ गया ठीक अलग दुणुक में द्वित के कारण से न महत्व न वह सूक्ष्म परमाणु सूक्ष्म नहीं रह गया द्वित जुड़ने से दो के जुड़ जाने से और न नृत्व आदि आकर के बहुत की वजह से महत्व भी नहीं हुआ है किंतु ऐसा पीछे कड़ी होने स्व क्या कहते हैं महत्व आरंभ तत्व परिमाण उसके अंदर है वह परिमाण का नहीं होगा दुणु का नाश होने से हुँ? वह परिमाण वह गुण नष्ट हो जाएगा तब जब आश्रय का नाश हो जाए आश्रय हो गया दुड़ उसके नाश से कार्य हो गया महद आरम्भ परिमाणत् तो गुण उससे भिन्न गुण कौन है स्पर्श उनका आश्रय परिमाण, जो कि आश्रय नाश के द्वारा नाश्य होने वाले कार्य होन कार्य कार्य कैसे हैं इनका आश्रय का भी नाश ही नहीं होता परमाणु का नाश नहीं इसलिए उनके इतने उनके नाश के द्वारा होने और जितनी भी कार्य मार परिमाण आदि उनसे भिन्न गुण हो गया रूप स्पर्श उनका आश्रय आपका पक्ष बोध परमाणु है गुणवत्ता हेतु है समय का द्वा अथवा एक दूसरा हेतु समय का होने से दृष्टांत क्या है आत्मा के समान आत्मा के समान आश्रनाश नाश्यमान कार्य से मित्र गुणों का आश्रय आत्मा भी है आत्मा में कैसे घटाओगे आत्मा को कैसे घटाएंगे आश्रय नाश के दौरान नाश्यमान कार्य से भिन्न गुणों का आश्रय आत्मा बनना चाहिए तभी तो साथी गया आत्मा दृष्टांत में हा लेना क्योंकि आत्मा को पहले से कर चुके हम व्यापक है भले ही प्रतिशत भिन्न मने कम तथा व्यापक व्यापक होने के नाते उसका साथ का भी संयोग है इसलिए आश्रय हम लेंगे घट घट रूप आश्रय का नाश होने से नाशमान कारी क्या है गट गट रूप गत रूपादी उससे भिन्न गुण कौन हो गया ज्ञान सुखा देश प्रयत् उनका आश्रय आत्मा तो दृष्टात्मक आश्रय घट घट है तो नाश होता है। उसके नाश होने पर नाश्यम कार्य हो गया घट ठीक? उससे गुण ज्ञान उनका आश्रय दृष्टान आत्मा हो गया और उस आत्मा में गुणवत्व भी है तो अत समय कात्म ग्रहण होगा और उसके आधार पर पक्ष में रस का रूप रसगन स्पर्श इन चार गुणों की उत्पत्ति का सिद्धि हो गया कहते ठीक है अब इस रूप में रूपत्व जाति है क्या हुँ? क्योंकि जाति कहा मानते हैं आप नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य नित्य है एक है अनेकों में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला होना चाहिए तो रूप में रूपत जाती तभी मानी जा सकती है यदि रूप को पहले अनेक हो तो तभी न स्वरूपत रहेगा क्योंकि जो अनेक नहीं है उसमें जाती नहीं तो लक्षण कहते हैं नित्य एका अनेक समवेतम या अनेक अनुगतम अर्थात सप्त प्रकार के रूप अपने इसलिए माना है सात प्रकार के रूप माना है और छह तो सभी के तरह माननी है सातवा तो चित्र रूप के बारे में बड़ी लड़ाई झड़ा चलता है चित्र रूप मानना है या नहीं मानना है इसके लिए वो कई अनुमान यहाँ पर उठाएंगे पहले रूपत्व तो सिद्ध करेंगे कि हमारे पास अनेक रूप है तो रूपत्म अनाश्रित संवेतम रूप जाति सत्तावत रूपत्व तो जाति कैसी है अनाश्रित रूप में भी संवेद होता है अनाश्रित रूप में भी संवेद होता है अनाश्रित संवेदम क्यों रूपगत जाति रूपगत जाति होने से जैसे ये सब जाति अनाश्रित रूप में भी संवेद है का मतलब क्या अनाश्रित रूप में भी संवेद है ये साध्य बना दिया आपने हैं ऐसे भी रूप में जो आश्रित नहीं है रहे आप अनाश्रित रूप में भी समय समय से वाला वस्तु होने से इसका आश्रित रूप और अनाश्रित रूप दो प्रकार के हैं, हैं। तो आश्रित रूप कौन है अनाश्रित रूप कौन सा है आश्रित रूप वो है जो विद्यमान है अनाश्रित वो है जो उत्पद्यमान है जैसे शामगढ़ घट घड़ा बनाया आपने तो क्या रहता है वह रंग उसका कुछ काला काला जैसे मिट्टी का रंग होता है मिट्टी का और उसमें भी चिकना मिट्टी मिला कुछ सूखने के बाद वो काला काला सा दिखता है थोड़ा फिर उस बात भट्टी में डाल देते हो जब वो भट्टी में डाल रहे हैं उस समय जो रूप है उसका नाम श्याम रूप है पकने के बाद निकलने के बाद उसका अंग रक्त रूप है तो श्याम रूप हो गया विद्यमान रूप आश्रित रूप वह घट में आश्रित है अब भट्टी में डाला हूं घटे को अभी घड़े में रक्त रूप पैदा नहीं हुआ है और रक्त रूप क्या है अनाश्रित रूप है उसमें भी लेकिन रूपत मानना पड़ेगा उत्पद्यमान जो रूप है उसमें भी रूपत। जैसे गर्भस्थ बच्चा है अभी उत्पन्न हुआ नहीं है। अभी उत्पन्न नहीं हुआ है उसमें भी आप मनुष्य मानोगे नहीं मानोगे जीवत् मानोगे नहीं तभी तो जीव हत्या कहां तो से जीव हत्या जितना गर्भ घरे गिरते रहे जीव हत्या कहाँ रह लेकिन आप उसमें भले पैदा भी हुआ नहीं है एक ही जीव का शरीर के अंदर विद्यमान है फिर भी उसके पृथक एक जीव मानते हो तो अगर गर्भि स्त्री तो उस एक शरीर के अंदर जो दो जीव पड़ेगी है ना गर्भिणी के ऊपर आत्मा और उस बच्चे का आत्मा दो हो ना एक शरीर में नहीं तो जीव हत्या कहां होगा उत्पद्यमान शरीर में भी जीव तब्रमाना यथा तथा अनाश्रित रूप कहने से उत्पद्यमान रक्त रूप जो भविष्य में रक्त घटक का रूप है उसको लेना है उसमें भी रूपत्व जाति मानना पड़ता है अनाश्रिति संवेद रूप जाति सत्ता अनाश्रित का क्या कर देना उत्पद्यमान इस प्रकार से रूपत्व जाति उत्पन्न अनुत्पन्न सकल रूपों में सिद्ध हो गया अब एक बात करते ही श्याम रूप नष्ट होकर दो बार खड़ा हो रहा है घट अवस्था में ही सीधे श्याम रूप के नाश पूर्वक रक्त क्यों तो तो नहीं मानना चाहते वो नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है कभी तो विवाद आश्रय अनेक रूप प्रधिकरण न भवती अवैव शुक्ल तुंतवादाश्रय विवादास्पद विवादास जो घटा दी है वो तो कैसे है अनेक रूपों का अधिकर्ण नहीं हो सकता घट में या तो श्याम रूप होगा नील घट या श्याम घट बोलते हैं काला तो नीलपना होगा या श्याम पना होगा या तो रक्त होगा पकने के बाद एक बार में एक अवैव में एक ही रूप हो सकता अनेक रूप नहीं हो सकता रूप का ऐसा गुण है रूप रस गंध रस को तो कई लोगों ने माना रूप गंधा की माना है वो तो क्या है व्याप्य वृत्ति गुण है यावत भावी गुण है, हम क्या कहते हैं यावत द्रव्य भावी पूरे द्रव्य व्याप्त कर जब तक द्रव्य तब तक रहने वाला और घट रूपी अवयवी जब तक रहेगा तब तो एक रूप हो सकता है श्रैणिक रूप इसीलिए घट में कोई रूप उत्पन्न नहीं हो सकता घट का नाश होना जरूरी है घट नष्ट हो जाए नष्ट होते होते तो परमाणु तक नष्ट हो गया और परमाणु में जाकर रूप परिवर्तन होएगा। फिर जीवादृष्ट के वजह से वो परमाणु फिर जुड़ जाते हैं जुड़ करके ध्रुण कार्यक्रम दोबारा रक्त घट का, का निर्माण हो जाएगा इसलिए कहते देखो वह जवाद भूता जो घट रूप अवयवी है वह अनेक रूपों का अधिकरण नहीं हो सकता अवयवी होने से शुक्ल तंत्र के समान ये सफेद धागा है तो सफेद धागा है, डाल तो तो लाल नहीं है लाल है तो लाल ही है सफेद नहीं है शुक्ल तंतु अतएव अब दृष्टान्त करेंगे आप विवादास्पदम नीलत्व ये शुक्ल तंतु कैसा है नीलत्व का अधिकरण नहीं है अतः विवादास्पदम पठा ले लो कपड़ा जो तंतु से बना हुआ है यदि कपड़े से क्या लगे पीले कपड़े को ले जानकर दुष्टांत से हटा करके शुक्ल से के पीले रंग को पक्ष बना विवादास्पद पीत पटा वह न नीलत्वाधिकरण नील का अधिकरण नहीं है क्यों पीत आरब तत्वीत में क्या करना विवादास्पद मैंने नीलत्व को लेना नील पटहा वो कैसा है न पीतत्वाधिकरण वो पीतत्व का जो पीत है वो नील का अधिकरण नहीं जो नील है वह पीत का अधिकरण नहीं दृष्टान लेना दूसरे में नील पटो को दृष्टांत लेना तब इस प्रकार से एक किया एक अधिकरण में एक कालावच्छ देना एक ही रूप हो सकता है दूसरा नहीं अतव घट रूप अवय में भी श्याम रूप जब रहेगा तब तो आ रक्त रूप का परिवर्तन नहीं हो सकता तो रूपों का आधार नहीं होता है क्योंकि अवय भी है शुक्ल से नील और पीत तंतुओं से निर्मित पट में एक चित्र रूप माना जाता है अतव क्या करना पड़ेगा हमें नील तंतु से भी पैदा कर दिया और पीत तंतु का भी प्रयोग कर दिया है सफेद तंतु का भी प्रयोग कर दिया है? अनेक तंत्रों का प्रयोग करके कपड़ा बन गया और उस कपड़े में कौन सा रूपमान हो गया आप हम्म तो कर देना चित्रा पट न पिताश्रय केवल पिताश्रय वाला भी नहीं है ना वो पट विवादास्पद बहुरंगी कपड़ा है वो कपड़े को पछड़ा दो विवादास्पद जो पट है वो कैसा है वो केवल नील वाला नहीं है केवल पीत वाला नहीं है केवल रक्त वाला नहीं है फिर है क्या वो अगर नील पट नहीं है पीछ पट नहीं है वो रक्त पट नहीं है वो किंतु तो चित्र पट है। इस तरह से चित्र की सिद्धि कर विवादास्पद उन पटों को लेना जिसमें अनेक रंग होते हैं ये जो दूसरे तीसरे ना विवादास्पद नौ लेना जो बहुरंगीन पट को लेना वो कैसा है वह नीलत्व नहीं है क्यों पीछे से भी आराध दे से पिताधिकरण भी नहीं है फिर, फिर पट वो भी नहीं कह सकते हम क्यों नील से भी आराध दे रक्त से भी आराध दे अतए नव नील पट है नित नव रक्त जिन सब का खिचड़ी वो था चित्रपट इस तरह से चित्र रूप की सिद्धि कर अचित पट का सिद्धि के विपरीत में सतप्रतिपक्ष पूर्व पक्ष खड़ा कर रहा है ये दे रहा कई बार ऐसे होता है ना एक रंग ज्यादा है अब जैसे यही कपड़ा पहन रखे हैं सफेद रंग ज्यादा है लाल रंगल बॉर्डर में लगा हुआ है तो क्या कहेंगे? सफेद कपड़ा बोलेंगे भ्रांति है, है आपको सफेद तो कपड़ा है वो नायब शुक्ल पट रहा ये शुक्ल पट हो नहीं सकता अब इनको परेशानी होगी <laughs> नायब शुक्ल पट तदपि तो न शुक्ल पट रहा बॉर्डर है तो ना क्या शुक्ल पट नहीं कहा जाए सब चित्रपट है है, एक इसका भी शुक्ल चित्रपट रहा मिक्स नहीं है उसका भी ठीक लग रहा उसका भी बॉर्डर <laughs> है वो भी चित्रपट वाला, वाला हाँ उनका भी तो एक ही रंग है सारे कपड़ा नीला पटाहा इस प्रकार से जो है कहते पूर्व पक्ष खड़ा कर रहा है विवाहनास्पद जो है पीतत्व प्रधान है श्वेत बहुत कोई एक रंग बहुत को आधार पर बना कर कर रहा है पीतत्वादिकरण पीता नही हो सकता तो वृद्ध जाति समाश समावेश है ना भावित विरुद्ध जातीय निरत्विंग रक्तत्व जाती जाति का भी समावेश दिखाई दे रहा है अतः वह केवल पीत नहीं है पीत बहोड़ भले हो श्वेत बहुत भले तो पीत हो श्वेत पट नहीं कह सकते एक बार जो है ऐसे हम लोग कैलाश में जब पढ़ते हैं विद्यार्थी जीवन में तो एक व्यक्ति एक विद्यार्थी था सत्र, तो उन्होंने एक नया ग्लास खरीद के लाया तो हम लोग के पास तो मंझे मंझे पुराना हो गया था वो अहंकार से बताने लगा ये देखो हमारा नया ग्लास इतना बढ़िया चमक रहा है चारा दिखता मैंने कहा तुम्हारा जितना नया है ना उससे भी ज्यादा नया हमारा क्लास है कैसे हो सकता है मैंने क्या देखो देख रहे हो ना यहाँ देखा ना आपने पकड़ा इसको इधर से दे। यहाँ देख। ये नया हो गया ये तो जिस कालावत छह दिन आपने देखा दस बजकर बीस मिनट पे अब दस पे ये दूसरा है ये दूसरा में नया हो गया ये नया हो गया तुम्हारे में पुराना है कल का खरीदा हुआ है <laughs> तो हर नया हो जाता है ना के यहाँ है नहीं के क्योंकि जो है तृक्षणावस्था ही सकल नहीं तृषण अवस्था चौदह क्षण तो नया हो गया है तो पुराना कहने गया हमारा हमारा तो हमेशा नया नया ही रहता है हमारे कोई पुराना होता ही नहीं पुरा भी नवाई थी पुराना है <laughs> ना पूरा भी नई थी वेदांत पुराण पुराण हुआ हुआ कि नहीं आत्मा आत्मा के लिए यही करते पूर्व क्षण वाल नष्ट हो ही गया अरना पड़ेगा तो रोज रोज नया हो रहा है हर चीज रोज रोज नया आई है कोई पुराना होता ही नहीं मन की एक भ्रांति है हम किसी को पुराना मानते हैं को नया मान भूतकालीन क्षणों की अपेक्षा को लेकर के तत्कालीन वृत्ति की वृत्ति को ध्यान में रखता हुआ आप उसको पुराना लेते हैं जैसे शरीर का या किसी का भी शरीर है वो शरीर के भूतकालीन वृत्तियों को यदि भूल जाए आदमी तो क्या कहेगा मैंने आज जन्म दिया बोलेगा विस्मृति हो जाए आज से पहले जितने साल का था वो सारे सालों का भूल जाएंगे अभी आप खड़े हो जाए और अभी बुद्धि कांग्रेस क्या बोलोगे अभी मेरा जन्म हुआ क्योंकि आपकी स्मृति बनी रहती है ना इतने सालों की खेला कूदा हुआ सारा मामला इसीलिए आप याद रखकर क्या बोलते मैं इतने साल पुराना होगा जिनकी भी स्मृति हो जाती बीमारियों के कारण से देख लो उनका हाल पता नहीं चलता कब जन्म हुआ कब मरण होने क्या मानू इसी पर यहां पर भी कहते देखो विरुद्ध नानव रूप जातीय रंगों का समावेश होने के कारण से यह सब प्रतिशत मन आपका बाधित हो जाता है अन्यथा विवाद पद गोत्रण पार्थिव नहीं तो वैसे भी कह सकते हैं विवादास्पद जो घोड़ा है ये घोड़ा कैसा है गोत जाति वाला है क्यों तो वे भी पार्थिव है ऐसे भी अनुमान कर देगा कोई घोड़े में भी गोत् जाति देख दे विवादास्पद गोत्म पार्थिवादिद्वित ऐसा भी कोई अनुमान करने लग जाता अतएव आप जिस तरह का अनुमान कर रहे हो वह सत प्रतिपक्ष नहीं हो सकता इतना उपाधि दोष भी है रूपत्व अवान्तर पीतत्व व्यतिरिक्त जाति अनाश्रय रूपत्म च उपाधि उस अनुमान में पीतत्व से भिन्न पिता उपाधि जाति कौन हो गए हो जाएंगे प्य। सब तो सब रूपत्व के व्यापी जातिया हैं तो रूपत्व्यापी जाति की अनाश्रयता उपाधि बन सकती है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा उनकी व्याप्य जातियों के अनाश्रय को भंग करना है क्योंकि वो कैसे है वो जाति नीलत जो भी पक्षित कर रहा है उससे भिन्न जाति का भी वो आश्रय है या नहीं आते तर साथ होगा तर से बन जाएगी। इसे कहता है जो आपने लिया वहां पर हम उपाधि देंगे रूपत्व जो पीतत्व वे, है उस व्यति जाति का अनाश्रय होने लग जाएगा जबकि कैसा है वो व्यक्त जातियों का आश्रय है ये तेना। शुक्लम रूपम एकमे हुई थी निरस्तम इसे जो कोई कहता है रूप एक ही होता है सात प्रकार का नहीं है वो गलत है रूप जो है केवल सफेद होता है बाकी सब औपाधिक है ऐसा जो कहते हैं वो गलत कहते हैं रूप तो सात प्रकार का है तर तो भावस्या की तो दृष्टि शुक्ल रूप में भी शुक्ल रूप भी अनेक शुक्ल है एक नहीं है अभी आ आइज देख लो शुकलो अलग अलग दिख रहे सफेद है ना? कोई रहे, नया नया पहनाएगा दिख रहेगा और बहुत बार धो धोकर सुखा है, और कल नील खूब डाल देते हैं नील नीला नीला नीला सब हल्का सोच दिखाने देने लगता है तो इसलिए कभी शुक्ल में भी केवल एकमे व शुक्ल रूप मानना भी उचित नहीं शुक्ल में भी तरतम भाव से अनेक शुक्ल हो जाता है ये नहीं समझ में आती है तो पेंटिंग का दुकान में चले जाना और पेंटिंग का कार्ड मांग लेना उससे पेंट का दुकान होता है ना पेंट का दुकान पेंट की दुकाने जाकर के जा कर उसको बोलना भाई पेंट का कार्ड दे रहे हमको हमको रंग चुनना है आपको देगा तीन के रंगों के कार्ड इतने रंगों का रंग, रंग और क्या है वो सात का ही अनंत भेद कर दिया है तरतम भाव से वो अनेक हो गया और उससे भी ज्यादा आजकल तो आपको जो रंग चाहिए वो रंग तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम होकर दिया है अनेकों सात रंगों को रख दिया गया है डिब्बों में भरा हुआ है मशीन में और यहाँ टाइप टूप करके आपको रंग दिखा देगा आपको जो पसंद आ जाए वो रंग को ओके कर देगा उतनी हर उतनी हर चीज़ निकल करके करके मिल मिल जाएगा मिल करके आपको तैयार बाहर ऐसे होगा पास कार्ड है चुन लो ये रंग हमको चाहिए उस समय तैयार होकर आपके पास मिल जाए अलग अलग रंगों के डिब्बे बेचने की जरूरत नहीं ऐसे सिस्टम बन गया जिसमें अनंत रूप है सात प्रमुख है और वह तरतम भाव के कारण से अनंत रूप है किसी की एक को लेकर के शुक्रेख लेक है नीलेख है कुल के साथ ही है ऐसे भी गणना नहीं करना चाहिए तरतम भाव के वजह से रूप अनंत हो जाता है आते में कोई आपत्ति नहीं है अच्छा यदि रूपगत अनुभूय मान तरतम भाव की अपेक्षा करके जली परमाणुगत रूपों के समान आप एक रूपता ही मान्य लगोगे तो उसे गुण ना कह करके जाति कहना पड़ जाए सामान्य कहना पड़ता आप कहते हो नहीं रूप एक ही होता जैसा जल का रूप क्या होता है और भास और शुक्लम जले शुक्लम तेजी जल में एक ही रूप है सात रूप नहीं है तेज में भी एक ही रूप है तब पृथ्वी में भी जो रूप है वो एक एक ही होते हैं ऐसा कोई कहने लग जाए तो उसके लिए कहते नहीं, नहीं। फिर तो जैसे ऐसा करने लगोगे वह रूप ही नहीं है और गुण ही नहीं है ऐसे में कहना पड़ जाएगा विवाद नित्यत्व वर्तमानता यदि आप कहोगे वह नित्य है एक है फिर तो वो अनेकों में रहने वाला नित्य ये क्या हो जाएगा वो सामान्य हो जाएगा तो गुण ही नहीं रहोग आपने तो गुण को ही नाश मार दिया क्योंकि जिस चीज को आप कथन कर रहे हो शुक्ल कहाँ है अनेकों कपड़ों में है अनेकों कपड़ों में शुक्ल था या नहीं अनेकों कपड़े में होता वो शुक्ल को एक आप कह रहे हो और पृथ्वी के परम नित्य मान लिया आपने इस जल के समान नित्य मान लो तो नित्यम एकम अनेकान लक्षण कहाँ गया शुक्ल रूप में किसका लक्षण नहीं है सामान्य कहा गया शुक्ल रूप में अर्थ रूप खत्म ही हो गया रूप का मत उसको फिर अब वो क्या है वो सामान्य कहना पड़ जाएगा आपको यह पति दे इसीलिए अनेकों में रहने वाला जो शुक्ल है उसको तार्थमिक भेदात अनेक ही मानना चाहिए एक शुक्ल तम तो नहीं मानना चाहिए अनेकार्थ वर्तमान नित्य होता तो वह अनेकों में विद्यमान होने के नाते उस रूप को आप यदि उस लक्षण के अनुसार चलोगे तो सामान्य हो जाए द्रव्य क्योंकि कोई भी रूप होता है वह याव होता है जब तक वह है तब तक, तक, तक उसका रूप है तो तो भाग भले प्राप्त हो जाए लेकिन रूप तो विद्यमान है अर्थात रूप कभी नित्य नहीं होता पार्थिव प्रमाणगत रूपन स्पर्श और पार्थिव कार्यो में भी रहने वाला रूपन स्पर्श कभी भी नित्य नहीं होता पाक जिसो रक्त रूप अनेक प्रकार का होता है और वह रूप चक्षु इत्यादि से गृहित होता है बांधना ही पड़ेगा ये नहीं मानते क्या होगा फिर पाकज में रूप परिवर्तन की व्यवस्था ही बनेगी यदि आप पृथ्वी के परमाणु का या पृथ्वी के कार्यो का रूप स्पर्श नित्य कह दोगे फिर जितना भी पाक करो रंग बदलेगा नहीं ना वो सुवर्णवत सोने का रंग बदलता है क्या चाहे जितना भी गला उसको रंग कभी नहीं बदल पार्थिव परमाणु के रूप सदा एक रहेगा बदलेगा ही नहीं रीज व्यवहार हम देख रहे हैं शाम घटता रक्त घट हो गया ये नहीं हो पाएगा अतवा भी मानना पड़ता है कि रूप नित्य नहीं होता पृथ्वीगत रूपर्श नित्य नहीं होते तद अनेक प्रकार इस अनेक प्रकार का है यह मानना होगा अब रूप का लक्षण करते देखो गुणी चक्षु स्पर्शन और मध्य चक्ष शैव ग्रहण आरम रूपम चक्षर मात्र ग्राही गुणों रूपम एक आनंद चक्षर मात्र ग्राही जो है और जो गुण है उसी का नाम रूप है ये इसी इन जो दस अनुमानों के द्वारा जैसे पृथ्वी के परमाणु और से कार्यों में रूप सिद्ध किया गया उसी प्रकार से रसन स्पर्शा निरूपिता रस, शों का भी अनुमान समझ लेना चाहिए चित्रत इसी प्रकार से स्पर्श में भी गंध में भी रस में भी चित्र रस, चित्र गंध चित्र रूप भी मानना पड़ेगा हमें चित्र स्पर्श भी मानना पड़ेगा यथा रूप है तथा चित्र रस भी है कुछ लोग नहीं मानते कि जिहवा इंद्रियों में ऐसा बनावट है इस चीज का कि अलग अलग जगहों से अलग, अलग अलग रस को ग्रहण करता है इसे भले आप चित्र रस वाला चीज डाल भी दोगे ना एक बार भी एक ही रस ग्रहण होगा खट्टा, पीटा, जो भी अलग अलग अलग करके वो ग्रहण करता है क्रम से इंद्रियों की क्षमता है कि तेजी से ग्रहण कर लेता है आप निर्णय नहीं ले पाते हो आपकी कमजोरी है आते होता है चित्ररस इस तरह से लोग कहते हैं इन वैशिष्य बात को नहीं मानता है कहते हैं नहीं नहीं रस में भी चित्ररस होता हो रस में भी चित्र रस होता है भले औपाधिका जल में तो मधुर रस होता है और जितने भी रस अनिरस होते हैं वो पृथ्वी के संयोग के कारण जल में होता है पार्थिव तत्वों तो के तो तो तो तो तो संयोग से अतिविश फिर भी कदम सभी अनेक प्रकार जो छड़ा छठ प्रकार जो रस आपने माना है उनको लेकर के एक चित्र रस भी मानना चाहिए सातवा छह रूप होते हैं सातवार चित्र रूपये सातवार रस, रस मानो इसी प्रकार से दो प्रगट आप जानते हैं सुगंध और दुर्गंध एक तीसरा इन दोनों का मिक्सते दो हैं शीत अनुष्ठा शीत और एक चौथा मान लो चित्र स्पर्श वो कहते भी व्यवहार में बड़ा चित्र स्पर्श है भाई इसका समझ में नहीं आता क्या है ये ना कठोर है ना कभी मुलायम है कुछ नहीं चलता क्या है कैसा है व्यवहार में भी लोक में होता है उसके आधार पर कह रहे हैं अवगंत अब रस का लक्षण गंध स्पर्श का करने जा रहे हैं गुणी रसनग्राह्य हो रस गुण सदी रसनाग्राह्यो रस रसना ग्राह्य गुणो रस गुणी ग्रहण ग्राह्य हो गंध गुण होता और ग्रहण इंद्र के उसी का नाम गंध पृथ्वी स्पर्शवती रूपित पृथ्वी में स्पर्श है या नहीं ये प्रश्न उठता है स्पर्श है तो कौन सा है उष्ण है तो फिर तेज हो जाएगा स्पर्श है तो फिर जल में चला जाएगा और पृथ्वी का स्पर्श क्या होगा पृथ्वी में आप कोई स्पर्श मानेंगे तो उस पर सिद्धगर पर स्पर्श है उसमें फिर विचार करें किस प्रकार का स्पर्श है स्पर्श है या नहीं तो तय हो स्पर्श है पृथ्वी स्पर्शवती रूपी तेजवत रूपी होने के नाते रूप वर्वी होने से तेज के समान रूप के द्वारा स्पर्श का अनुमान किया जाता है पृथ्वी स्पर्श वाली है क्योंकि रूप युक्त होने के कारण तेज के समान आप वह स्पर्श कौन सा होगा केवल स्वतभावत अनिय तत्वात् केवल शीत से अनियत नैमित्तवात् क्या कहेंगे हम अनुष्णाशीत स्पर्श कि जो स्पर्शन हम पृथ्वी अनुभव करते हैं वह नैमित्त ही होता है स्वाभाविक कोई स्पर्श से अनुभव में नहीं आता स्वाभाविक स्पर्श तेज में स्वाभाविक स्पर्श तेज में में वा जल में है और नैमित्तिक उष्ण और शीत होने के नाते पृथ्वी का स्पर्श किया जाएंगे अनुष्णित स्पर्श अच्छा विवादास्पदम स्पर्शव द्रव्यार्म तेजवत हाँ पृथ्वी के चारों भूतों के परमाणु कटा ले लो पृथ्वी जल तेज वायु इन चारों के परमाणु कैसे हैं कार्य के आरंभ होते हैं वे कोई न कोई कार्य क्यों स्पर्शव विवादास्पद जो है कि चारों के चारों स्पर्श वाले होते हैं क्यों द्रव्य आरंभक द्रव्य के आरंभ होने से तेज के समान द्रव्य में प्रकार गुण कार्य उत्पन्न होता है और आप जलीय कार्य अनुभव कर रहे हैं वायव्य कार्य भी, भी अनुभव कर रहे हैं तेजस कार्य अनुभव कर रहे हैं पार्थिव कार्य का व्यवहार तो होता ही है इसलिए सारी चीजें होने के नाते है यह कार्यारम्भत्व द्रव्यारम्भत्व नाम हे तो, तो चारों परमाणुओं में मानना पड़ता है स्पर्श का लक्षण करते चक्षु चक्ष स्पर्शण मध्य स्पर्शने नहीं व ग्राहियो गुण स्पर्श स्पर्शने नहीं व इंद्रियों में से के द्वारा मात्र ग्राह्य जो गुण है उसका नाम स्पर्श गुण चक्षु है चक्षुप लक्षण है मातृ ग्रायु नहीं कहा गंध मात्र ग्राय ऐसे नहीं कहते हो या घृण मात्र ग्राय गंध रसना मात्र ग्राहु रसहा ऐसे नहीं कहा गया क्योंकि यहां पर क्या होता है कि चक्षुर के द्वारा जिस चीज का प्रत्यक्ष कर सकते हो उसी चीज को स्वगिंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं यानी जल का प्रवाह है अंधे को छोड़ दो वो भी बता दे जब मैं खड़ा हो जाएगा मुझे दस परसेंट जा रहा है पानी प्रवाह है यहाँ पे जो आंख से आप देखिए जान रहे हो उसको से भी जानने की नहीं जान लिया संख्या है अंधा में बता देगा दो है तीन है चार है हैं ऐसे भी अंधे हमने देख नोट पकड़ लिया और पांच रुपए के नोटे साफ बोलते हमारे ये गुरुजी थे ना व्याकरण के गुरुजी थे महेश चंद्र शास्त्री वो अंधे थे बनारस में प्रज्ञाचु थे उनको हम जान बुझिए करते थे नोट सामने मंगाते थे ले गया वापस जब चिल्ला वापस करता था मैं देते तो उनको नोट वो बहुत अच्छा खिलास रुपए के नोट देख लेना आप कई बार हमने देखा रंग भी बोल देते थे हरे रंग दस रुपये का, का कैसे हो सकता है थे थे? पांच रुपये का होगा अपनी अपनी उनकी क्षमता जग जाती है आंतरिक सामर्थ्य जग जाते इंद्री का गाय बोलने दूसरे किस इंद्रिय में जाएगा ना किसी कहीं ना कहीं तो शक्ति जाएगी तो यहाँ से हम का क्षीण हो रहा है कहीं ना तो कहीं तो काम करेगा उनके भी तो खोपड़ी में काम किया ज्यादा ऐसी प्रज्ञा जग गई छे छह विषयों के आचार्य थे दो विषयों से गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक विजेता बड़ा गजब विद्वान तो चक्षुस्पर्शनी और क्या हुआ मध्य स्पर्शनी निवारण करने क्या करना पड़ेगा मात्र कहना पड़ेगा कि संख्या हुआ परिमाण हुआ स्पर्श वगैरह क्या है अंधा भी देख सकते हो सकता है इसीलिए कहते हैं वहां मात्र कहना पड़ा भी महात्र कहना पड़ा ताकि अन्य निवारण करने मगर उसके बावजूद भी बनी रह जाती है जो विशेष गुण आदि को लेकर के तब क्या कहना पड़ता है कोई जाति चक्षु हो को नहीं होता इसे जाति घटित लक्षण बनानी पड़ती है जब जाति घटित लक्षण बना दोगे तो सर्व अति व्याप्ती और दोष निवृत हो जाते हैं